ोपनिषद शांक अशंड लवण के द्वारा उपदेश अपि वस्तु नोपलब्ध्यते विद्यमस्तु नोपलते इति सुण्वत्र दृष्टान यदि अर्थम प्रत्यक्षे कर्तुम विद्यमान होने पर भी कोई कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती हां हाँ से उसकी उपलब्धि हो सकती है इस विषय में दृष्टान्त श्रवण कर यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो लवण में तुकथ महा चकार अंग भी भी इस नमक को जल में डालकर कल काल मेरे पास आना आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तूने वैसा ही किया तब आरुणि ने उससे कहा बस रात तुमने जो नमक जल में डाला था उसे ले आओ किंतु उसने ढूंढने पर उसे उसमें न पाया धट िंडप लवण्धट धटाद उदक प्रक्षिप्याथ मातरूपसीद उपगछेथ सह पित्रोक्त प्रत्यक्षीकर्ष इच्छस्तथा चकार तम उच प्रातर्य प्रातर्यवण दोषा रात्रुदक बाधा निक्षिप्त न्येब तथा हरेस्वण मजिह लवण माजिहिला यहावण विद्यम तदप्सु लीनम संश्लिष्टम अभूत इस पिंड रूप नमक को घड़े आदि में जल में डालकर कल प्रातः काल मेरे पास आना श्वेत केतु ने पिता की कही हुई बात को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से वैसा ही किया दूसरे दिन सवेरे ही आरुणि ने उससे कहा हे बस रात तुमने जो नमक पानी में डाला था उसे ले आओ इस प्रकार कहे जाने पर उसने उस नमक को ले आने की इच्छा से जल में टटोला किंतु उसे ना पाया क्योंकि वह नमक वहाँ मौजूद होने पर भी जल में लीन हो गया था अर्थात जल में ही मिल गया था यहान में भांगा श्याद्चा में कथमि लवण मि मध्यादाचा में कथमिति लवणमितंता दाचा में कथमित लवण मोपसी तथा तथ तथा चकार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 बीच में से आचमन कर अब कैसा है श्वेत केतु नमकीन है आरुणि नीचे से आचमन कर अब कैसा है श्वेत केतु नमकीन है आरुणि अच्छा अब इस जल को फेंक कर मेरे पास आ उसने वैसा ही किया और बोला उस जल में नमक सला विद्यमान था तब उससे पिता ने कहा हे सोम्य इसी प्रकार वह सत्य निश्चय यही विद्यमान है तो उसे देखता नहीं है परंतु वह निश्चय यही विद्यमान है यहां लवण न वेत्थ तथापि स्पर्शने तुषास्पर्शन च पिंडमें लवणम अगृह विद्यत एवापसु उपलभ्यते चोपायांतरे प्रत्यायंगोदकुपरी गृह्वा चा मेंुक्ता पुत्र तथा कृतवंत मुवाच कथमेति इतर आह लवण स्वादुत इति तथा था कथमेति ग इति कथमित लवणमती तथा देशात गृही कथमेति कथमि इति जिस प्रकार वह नमक विलीन हो गया है इसलिए तू उसे नहीं जान सकता तथापि वह पिंड रूप लवण दिखाई न देने पर भी है जल में ही और एक दूसरे उपाय से उसको उपलब्ध भी उपलब्धि भी हो सकती है इस बात को पुत्र की प्रतीत कराने की इच्छा से आरुणि ने कहा है वस इस जल के अंत अर्थात ऊपरी भाग से लेकर आचमन कर ऐसा कहकर पुत्र के उसी प्रकार करने पर वह बोला कैसा है पुत्र स्वाद में नमकीन है पिता और जल के मध्य भाग से भी लेकर आचमन कर कैसा है पुत्र नमकीन है पिता अच्छा नीचे के भाग से भी लेकर आचमन कर कैसा है पुत्र नमकीन है यद अभिप्रास्त तदूदक आचम्याथ मोपसीदी तद तथा चकार समीपम् पित पितृसम आजगा इदम वचन ब्रवन तवण तस्वोद के रात्रो क्षिप्तम सस्वत नृत्यम संवर्तते विद्यमान में सत्यक सम्यक वर्तते पिता यदि ऐसा है तो इस जल को फेंक कर आचमन करने के अनंतर मेरे पास आ उसने वैसा ही किया अर्थात उस नमकीन जल को फेंक कर वह इस प्रकार कहता हुआ पिता के पास आया कि रात मैंने जो नमक उस जल में डाला था वह उसमें सश्वत नृत्य वर्तमान है अर्थात उसमें विद्यमान हुआ ही सम्यक प्रकार से वर्तमान है इव मु तम होवाच पिता यथेद लवण दर्शनस्पर्शनाभ्या पूर्व गृहीत पुनरुदक विलीन ताभ्यांणमी विद्यत येपया जिह्वजोपलभ्यम्वादमेवात्री वस्न्दे तेजो बन्ना शुंगे देहे देशस्मरण बन्नादे विद्यमानम वावकिचार्योपदेश प्रदर्शनातेजो वननादंग कारण बटबीजालीमद विद्यमंद्रियनोपलभसे नफाशस योदक दर्शनस्पर्शनाभ्याम अनुपलभ्यम लवण विद्यम एवं जिहजोपलबी एवेवाद किल विद्यम सज्जगन मूल मुंतरेण इति वाक्यशेष पिता यदि ऐसा है तो इस जल को फेंक कर आगमन करने के अन्तर मेरे पास आजा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 उसमें विद्यमान है क्योंकि उपायांतर से अर्थात जिहवा द्वारा उसकी उपलब्धि होती है इस प्रकार यहां तेज अप और अन्न के कार्यभूत इस शरीर रूप कार्य में यहां भाव और किल ये दो निपात आचार्योपदेश का स्मरण प्रदर्शित करने के लिए है तेज जल और अन्नादि शुंग के कारण भूत सत को तो बटबीज की अजमा के समान विद्यमान रहते हुए भी इंद्रियों से उपलब्ध नहीं करता तुझे वह दिखाई नहीं देता जिस प्रकार की यहाँ जल में दर्शन और स्पर्शन से उपलब्ध न होने वाले विद्यमान नमक को तूने जिहुआ से उपलब्ध किया है उसी प्रकार निश्चय यही विद्यमान जगत के मूलभूत सत को तू लवण की अणिमा के समान अन्य उपाय से उपलब्ध कर सकता है यह वाक्य शेष है स य एषोणी मै तदात्मि सर्व त्यम स आत्मा तत्व श्वेत केतो यति भूज एवं भगवान् विज्ञापय तथा सौम्येति होवाच वह वा जो यह अणिमा है यहद्रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो वही तू है आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला भगवन् मुझे फिर समझाइए तब आरुणि ने अच्छा सोम में ऐसा कहा स इत्यादि सरम यद लवणाणीवींद्रियुपलमनमी जगन्मूल सदुपयांतरेणोपल शक्य यदुपल्भाता श्यामुपल चार कृता श्याम हम तोपलब उवाय उपाय इतद भूय एव मा भगवान विज्ञापतु दृष्टानते तथा सोमेति होवाच स य इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है यदि इस प्रकार लवण की अंडिमा के समान इंद्रियों से उपलब्ध होने वाला न होने पर भी वह जगत का मूलभूत सत्य किसी दूसरे उपाय से उपलब्ध हो सकता है जिसके उपलब्धि से कि मैं कृतार्थ हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध न करने से अकृतार्थ ही रहूंगा, तो उसकी उपलब्धि के लिए क्या उपाय है इस बात को हे भगवन आप दृष्टान्त द्वारा मुझे फिर भी समझाइए तब आरुणि ने सौम्य अच्छा ऐसा कहा इतिदोग्योपनिषदि ष्ठाध्यायी त्रयोदश खंड भाष्यम संपूर्णम